शो टॉक, प्रभु की पगदंदिया नंबर फाइव मेरे प्री आत्म, बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं एक मित्र ने पूछा है कि हम उन लोगों के प्रति तो प्रेमपूर्ण हो सकते हैं जो हमारे प्रति प्रेमपूर्ण हैं लेकिन उन लोगों के प्रति प्रेमपूर्ण कैसे हो सकते हैं जो हमारे प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हैं बल्कि हमें हर तरह की चोट पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं नहीं हम चूंकि प्रेम पूर्ण नहीं है इसलिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन हमें प्रेम करता है और कौन हमें चोट पहुंचाता है हम प्रेम पूर्ण हों तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हमें प्रेम करता है और कौन हमें चोट पहुंचाता है हमारा प्रेम पूर्ण होना हमारा स्वभाव हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारे साथ क्या करता है लेकिन हम प्रेमपूर्ण नहीं है हमें कोई प्रेम करता है तो हम प्रेमपूर्ण होने की व्यवस्था कर लेते हैं। और हमें कोई प्रेम नहीं करता तो हम घृणा की व्यवस्था कर लेते हैं। हमारे प्राणों में कहीं ऐसा नहीं हो गया है कि प्रेम हमारी अवस्था हो प्रेम भी हमारा एक उत्तर है जब कोई प्रेम करता है तो हम प्रेम का उत्तर देते हैं वो हमारे बहुत ऊपर से आता है हमारे गहरे से नहीं हमारे गहरे से जब प्रेम आएगा तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमारे साथ क्या करता है क्योंकि वो प्रेम ये नहीं मांगेगा कि तुम मेरे साथ प्रेम करो तो मैं प्रेम करूंगा ऐसी कंडीशन ऐसी शर्त प्रेम के साथ नहीं हो सकती अभी हमारा प्रेम कहता है कि प्रेम दोगे तो हम प्रेम देंगे अभी हमें प्रेम मिलता है तो अच्छा लगता है और उत्तर में हम प्रेम देते हैं अगर प्रेम नहीं मिलता तो बुरा लगता है और उत्तर में हम प्रेम नहीं देते जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं जब मन प्रेम की अवस्था में प्रवेश करता है तो हमें ये अच्छा नहीं लगता कि दूसरे प्रेम दें हमें यही अच्छा लगने लगता है कि हम प्रेम दे रहे हैं यह फर्क समझ लेना जरूरी जिसका हृदय प्रेम में प्रतिष्ठित हुआ है उसे प्रेम देना अच्छा लगता है उसे प्रेम करना ही आनंद है वो प्रेम दे पाता है बस यही उसके भीतर एक खुशी और एक आनंद की घटना बन जाती है प्रेम देने में ही वो आनंदित हो जाता है जैसे बादल भर गए हैं और बरस जाते हैं और फूल खिल गया है और सुगंध बिखर जाती है और दिया जल गया और प्रकाश बढ़ जाता है ऐसे ही जब प्राण प्रेम से भरते हैं तो प्रेम बटना शुरू हो जाता है जरूरत तब ये नहीं रह जाती कि कोई हमें प्रेम करे तब हम प्रेम देंगे नहीं प्रेम देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रह जाता है तो वो जो हमारे सामने दुश्मन की तरह आके खड़ा हो जाएगा उसे दिखाई पड़ेगा कि वो दुश्मन है लेकिन प्रेम पूर्ण हृदय को नहीं दिखाई पड़ सकता कि कोई दुश्मन है प्रेम पूर्ण हृदय को ऐसा ही दिखाई पड़ेगा की कोई पागल है कोई बीमार है कोई रुग्ण है कोई विक्षिप्त है इस बिचारे को क्या हो गया है मंसूर का नाम सुना होगा मंसूर को सूली दी गई एक लाख लोग इकट्ठे थे मंसूर को सूली पे लटकाते समय लोग पत्थर फेंक रहे थे और गालियां दे रहे थे और मंसूर हंस रहा था और जब सूली पर उसे लटकाया गया तो उसने हाथ जोड़े और परमात्मा से कहा कि देखते हो इन प्यारों को ये सोच रहे हैं कि मुझे मार के मेरी हत्या करके ये तेरे प्यारे बन जाएंगे लेकिन इन पागलों को कुछ भी पता नहीं कि ये क्या कर रहे लेकिन उसके शब्द जब वो कह रहा है ये पागल जब वो कह रहा है ये बेचारे तो इनके प्रति न तो क्रोध है न दुश्मनी है बल्कि इनके प्रति भी कितना प्रेम है कि वो कह रहा है इन प्यारों को पता नहीं कि ये क्या कर रहे जीसस को सूली दी गई सूली पर लटके वक्त उनसे कहा गया कि तुम्हें कुछ अंतिम बात कहनी है तो जीसस ने कहा एक ही बात कहनी कि है परमात्मा इन सब को क्षमा कर देना क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे जीसस का प्रेम से भरा हुआ हृदय ये नहीं समझ पाया कि ये दुश्मनी कर रहे हैं कि ये चोट पहुंचा रहे हैं कि ये शत्रु हैं मेरे कि इनके लिए मेरे मन में घृणा जगनी चाहिए जिस मन में प्रेम जाग गया है उस मन में घृणा के जागने का उपाय भी नहीं है चाहे कोई कुछ भी करे एक फकीर औरत थी राबिया धर्म ग्रंथ में उसके धर्मग्रंथ में कहीं एक पंक्ति आती थी कि शैतान से घृणा करो उसने वो पंक्ति काट दी अब धर्मग्रंथों में सुधार नहीं किया जा सकता एक फकीर उसके घर मेहमान था उसने धर्मग्रंथ पढ़ा सुबह तो देख के हैरान हो गया कि एक लकीर कटी हुई उसने राबिया से कहा कि किसने की है ये अशिष्टता धर्मग्रंथ में सुधार ये किसने पंथी काट दी राबिया ने कहा और किसी ने नहीं मैं नहीं काटी लेकिन मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई तो मुझे काटना पड़ा वो फकीर पूछने लगा क्या जरूरत थी ये तो ठीक ही लिखा है कि सैतान को घृणा करो राबिया कहने लगी वो तो ठीक लिखा है जब तक मेरे भीतर प्रेम पैदा ना हुआ था तब तक मुझे भी ठीक लगता था लेकिन अब तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई जब से प्रेम पैदा हुआ तो मैं घृणा करने में असमर्थ हो गई सैतान को घृणा करो वो ठीक है लेकिन मैं घृणा कैसे करूं मेरे भीतर घृणा तो बची नहीं मेरा तो कोना कोना हृदय का प्रेम से भर गया मैं घृणा कहां से लाऊं? नहीं अब तो मैं घृणा करने में असमर्थ हो गई हूं अगर शैतान भी मेरे सामने खड़ा हो जाएगा तो मैं प्रेम ही कर सकती हूं क्योंकि प्रेम ही मेरे भीतर बचा है और शायद अब मैं पहचान भी न सकूंगी कि कौन शैतान है और कौन भगवान क्योंकि प्रेम की आंख कैसे फर्क कर पाएगी कि कौन कौन नहीं हम प्रेम जानते नहीं हैं हम जिसे प्रेम कहते हैं वो सब लेन देन और सौदा है वो सब बारगेनिंग हम कहते हैं कि तुम मुझे प्रेम करोगे तो मैं हम पहले चाहते हैं फिर देते हैं सब सौदा है सब नाप जो प्रेम में भी कोई नापजोख हो सकती कोई सौदा हो सकता प्रेम भी कहेगा कि तुम मुझे प्रेम करोगे तो नहीं प्रेम ने ये कभी नहीं कहा ये सिर्फ वही लोग कह रहे हैं जो प्रेम से परिचित भी नहीं है जो केवल प्रेम के शब्द बोलते हैं प्रेम की बातें करते लेकिन जिनके हृदय में प्रेम का जादू पैदा नहीं हुआ वो प्रेम की किमिया पैदा नहीं हुई वो प्रेम की रस नहीं जगी प्रेम सदा बेसर्त है अनकंडीशनल है वो कोई शर्त नहीं बांधता कि इसलिए करूंगा प्रेम इस कारण से करूंगा प्रेम जहां कारण है और जहां शर्त है वहां सौदा है प्रेम का। प्रेम तो कहता है कि चूंकि मैं भरा हूं प्रेम से तो हम मैं क्या करूं करूंगा प्रेम क्योंकि प्रेम ही मेरे पास है वही मैं दे सकता हूं वही मैं बांट सकता हूं तो जिस प्रेम की मैं बात कर रहा हूं वो प्रेम नहीं उस प्रेम को नहीं दिखाई पड़ता कि कौन चोट पहुंचा रहा है बल्कि उल्टी बात भी हो सकती है जिससे गांव से गुजरते थे एक पागल कुत्ते ने एक बाजार की भीड़ में उनके पैर में काट लिया भीड़ खट्टी हो गई लोगों ने उस कुत्ते को पकड़ लिया और कहा कि इसकी हत्या कर दो यह न मालूम और किन को काट लेगा लेकिन जीसस उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और लोग कहने लगे कि यह आदमी इस कुत्ते से भी ज्यादा पागल मालूम होता इसके पैर में काट लिया है लहू बह रहा है और यह कुत्ते पे हाथ फेर रहा है और जीसस कहने लगे दोस्तों तुम सिर्फ यही देखोगे कि क्या उसने मेरे पैर में काट लिया उसके दांत नहीं देखते कितने चमकदार कितने ताजे कितने प्यारे तुम में से किसी के भी दांत इतने साफ नहीं तो एक आदमी भीड़ में से चिल्लाया कि जरूर यह आदमी जीसस होगा क्योंकि सिर्फ वही आदमी एक ऐसा है कि कुत्ता उसे काटे तो भी उसे कुत्ते के चमकदार दांत दिखाई पड़े काटा हुआ दिखाई ना पड़े जरूर यह आदमी जीसस होगा लोगों से वो करने लगा यह संभावना है प्रेम अगर हृदय में पूरा हो तो जिस कुत्ते ने काट लिया है उस कुत्ते में भी कुछ दिखाई पड़ सकता है जो सुंदर है और धन्यवाद देने योग वो प्रेम भीतर हो तो दिखाई पड़ सकता है वो प्रेम भीतर न हो तब बहुत कठिनाई है तब बहुत मुश्किल है और वो प्रेम हमारे भीतर नहीं इसी संबंध में एक, एक मित्र ने और पूछा है कि ये तो ठीक है कि हम प्रेम करें करुणा से भरे हुए हों लेकिन अगर कोई देश हम पर हमला कर दे कोई राष्ट्र हम पर हमला कर दे तो फिर हम कैसे करुणा को बचाएंगे फिर कैसे हम प्रेमपूर्ण होंगे सच तो यह है अगर कोई भी देश कोई भी समाज प्रेमपूर्ण हो जाए तो उसे कोई भी दूसरा देश दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा वो दूसरा देश दूसरा दिखाई पड़ता है क्योंकि हमारे हृदय प्रेमपूर्ण नहीं दुनिया को बांटने वाली जितनी रेखाएं, दुनिया को देखने वाली बांटने वाली जितनी रेखाएं हैं वे सारी रेखाएं घृणा ने खींची वे रेखाएं प्रेम के द्वारा नहीं खींची गई हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जो रेखा बांटती वो रेखा घृणा की रेखा है हिंदुस्तान को और चीन को जो रेखा बांटती वो रेखा परमात्मा ने कहीं भी नहीं खींची है पृथ्वी कहीं भी बटी हुई नहीं चूंकि आदमी घृणा से भरा हुआ है इसलिए उसने पृथ्वी बांट ली और ये जो घृणा के ठेकेदार हैं राजनीतिज्ञ ये जो घृणा का धंधा करते हैं राजनीति के लोग ये जो घृणा का व्यवसाय करते हैं और उसी पर जीते हैं उनने सारी दुनिया को बांटकर तोड़ डाला है दुनिया में जिस दिन प्रेम होगा उस दिन देश नहीं हो सकते देश है क्योंकि प्रेम नहीं है लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि हम प्रेम से भर गए हों फिर भी तो कोई दूसरा हम पर हमला कर सकता है ये भय भी चूंकि हमारे भीतर प्रेम नहीं है इसलिए मालूम पड़ता है जिसके भीतर प्रेम नहीं है वो सदा भयभीत है और जिसके भीतर प्रेम है वो अभय को फ़ियरलेसनेस को उपलब्ध हो जाता है नहीं वो भयभीत नहीं होता कि कोई हमला कर दे और बड़े मजे की बात है ये हिंदुस्तान डरता है कि पाकिस्तान हमला न कर दे और पाकिस्तान डरता है कि हिंदुस्तान हमला न कर दे अमरीका डरता है कि रूस तैयारी कर रहा है कहीं हमला न कर दे रूस डरता है कि अमरीका तैयारी कर रहा है कहीं हमला न कर दे सारी दुनिया में लोग एक दूसरे से डरे हुए हैं एक दूसरे से डरने के कारण वे घृणा को संजोते चले जाते हैं युद्ध की तैयारी करते चले जाते हैं और कोई भी ये नहीं कहता कि हम सारे लोग जब एक दूसरे से डरे हुए हैं तो बड़े पागल हैं एक बार बैठ के निपटारा कर ले कि कोई किसी से ना डरे क्योंकि जब एक दूसरे से डरना है तो, तो उसका मतलब यह है उसका सीधा मतलब यह है कि हम बिल्कुल पागल हैं। सारा रूस घबराया हुआ है अमेरिका से सारा अमेरिका घबराया हुआ है रूस से ये क्या पागलपन है क्या इस 20वीं सदी में भी यह संभव नहीं हो पाया कि हम समझ लें कि, कि किसी को किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है नहीं इतना प्रेम भी हमारे भीतर नहीं है कि हम एक दूसरे को समझने को तैयार हो जाए दुनिया में राष्ट्र और देश है क्योंकि दुनिया में प्रेम नहीं प्रेम होगा तो न कोई राष्ट्र होगा न कोई देश होगा न कोई जाति होगी प्रेम तो मिटा डालेगा सब बीमारियों को लेकिन आज एकदम से तो सारा देश प्रेम से नहीं भर सकता है पूछा जा सकता है कि कुछ लोग अगर प्रेम से भी भर जाएं और फिर भी कोई हमला हो तो वे क्या करेंगे तो मेरा कहना है कि प्रेम से भी लड़ा जा सकता है एक छोटी सी घटना बताऊं तो समझ में आ सके मुसलमान खलीफा था उमर एक पड़ोस के राजा से कोई सात वर्षों से युद्ध चलता था न मालूम कितने लोग मरे न मालूम कितनी लड़ाइयां हुई लेकिन कोई निपटारा ना हो सका साथ में युद्ध में निपटारे का क्षण आ गया उमर ने दुश्मन को नीचे गिरा लिया उसका घोड़े को मार डाला दुश्मन की छाती पे चढ़ गया और भाला उठा लिया उसकी छाती में भोगने को एक क्षण और और छाती में भाला भोग दिया गया होता लेकिन नीचे पड़े हुए दुश्मन ने उमर के मुंह पे थूक दिया उमर ने थूक पहुंच लिया और कहा कि दोस्त अब लड़ाई कल होगी मैं उठ जाता हूँ वो नीचे पड़ा दुश्मन कहने लगा पागल हो गए हो तुम ऐसा अवसर सात वर्षों में पहली बार मिला है मुझे खत्म कर देने का मुझे छोड़ के क्या कर रहे हो ये ये मौका क्यों खोते हो उमर कहने लगा कि नहीं नहीं एक ख्याल था मेरे मन में कि लड़ूंगा प्रेम से और शांति से लेकिन तुम्हारे थूकने से मुझे क्रोध आ गया अब फिर कल लड़ाई शुरू करेंगे अब भाला उठाना ठीक नहीं वो उम्र उतर गया उसने कहा कि अब क्रोध आ गया अब तुम्हारी हत्या करना ठीक नहीं क्योंकि क्योंकि अब तक लड़ाई उसूल की थी अब तक लड़ाई सिद्धांत की थी अब तक मुझे लगता था कि मैं उसके लिए लड़ रहा हूं जो सत्य है लेकिन सत्य की लड़ाई तो प्रेम से की जा सकती है क्रोध से नहीं तुम्हारे थूकने से मुझे क्रोध आ गया और मेरे मन को हुआ कि मारडालू उसे पहली दफा व्यक्तिगत दुश्मनी प्रकट हो गई नहीं व्यक्तिगत दुश्मनी मेरी नहीं है और व्यक्तिगत दुश्मनी सत्य के बीच में लानी उचित नहीं मैं हट जाता हूं अगर कल तक शांत हो सका तो सुबह फिर लड़ाई शुरू होगी और अगर नहीं हो सका तो ये लड़ाई खत्म हो गई वो दुश्मन तो हार ही गया वो तो पैरों पे गिर पड़ा उसने तो कल्पना भी ना की थी कि एक आदमी सात वर्षों से शांति से लड़ रहा हो और एक आदमी सात वर्षों से सत्य के लिए लड़ रहा हो न उसके मन में क्रोध है न हिंसा है यह संभावना है इस संभावना को इस भांति और भी आसानी से समझा जा सकता है आप एक आदमी से दोस्ती रख सकते हैं और दोस्ती के भीतर भी घृणा पाल सकते हैं क्रोध पाल सकते हैं आप दोस्त दिखाई पड़ सकते हैं और भीतर से घृणा और क्रोध हो ठीक इससे उल्टा भी हो सकता है आप दुश्मन की तरह लड़ भी सकते हैं और भीतर से करुणा और प्रेम जिससे आप लड़ रहे हैं उसके भी अहित की कोई कामना नहीं उसको भी हानि पहुंचाने का कोई विचार नहीं लड़ाई सत्य के तल पर हो सकती इसी संबंध में एक मित्र ने और पूछा है कि कृष्ण ने तो इतना बड़ा युद्ध किया तो क्या वे प्रेमपूर्ण पूर्ण नहीं थे कृष्ण जैसा प्रेम करने वाला आदमी पृथ्वी पे मुश्किल से हुआ है कृष्ण जैसा प्यारा आदमी मुश्किल से पृथ्वी पर हुआ है करोड़ों वर्ष लग जाते हैं तब पृथ्वी उस तरह के एकाध आदमी को पैदा करने में सफल हो पाती लेकिन वो लड़ाई न क्रोध की थी न घृणा की थी न वो लड़ाई सत्य की और सत्य के लिए थी और अत्यंत प्रेम और अत्यंत शांति से लड़ी गई थी दिन भर लड़ते थे युद्ध के मैदान में और सांझ को एक दूसरे के शिविर में जाके गपशप भी चलती थी दिन भर लड़ते थे युद्ध के मैदान में और सांझ को एक दूसरे के खेमे में बैठ के बातचीत भी चलती थी जिस भीष्म से लड़ाई चली युद्ध समाप्त हो जाने पर बीस में पड़े हैं मरण पर उससे ही पहुंच गए हैं जो लड़े थे वे ही उपदेश लेने कि धर्म के संबंध में हमें कुछ उपदेश दे, दे। अद्भुत लोग थे बड़े गजब के लोग रहे होंगे जिससे चला है युद्ध जिससे जी जान से लड़े हैं उससे भी अंतिम क्षणों में उसके चरणों में बैठकर पूछने गए हैं कि हमें धर्म का अंतिम उपदेश दे, दे। नहीं वो लड़ाई घृणा की लड़ाई नहीं थी जब तक दुनिया में बुराई है जब तक दुनिया में पाप है जब तक दुनिया में असत्य और अधर्म है तब तक जो शांत हैं, जो प्रेमपूर्ण हैं, उन्हें भी लड़ना पड़ेगा लड़ना उनकी इच्छा नहीं है हमेशा उनकी मजबूरी है लेकिन उस लड़ाई में भी प्रेम को और करुणा को खो का कोई कारण नहीं एक मेरे मित्र जापान से लौटे वे वहां से एक मूर्ति खरीद लाए वो मूर्ति उनकी समझ के बाहर उन्हें मालूम पड़ी पर बहुत प्यारी लगी तो वे इस मूर्ति को ले आए वे मूर्ति मेरे पास लाए और कहने लगे मैं इसका अर्थ नहीं समझा हूं ये बड़ी अजीब मूर्ति मालूम पड़ती है मूर्ति सच में ही अजीब थी मैं भी देख के चौका और मैं देख के खुशी और आनंद से भी भर गया मूर्ति अद्भुत थी वो मूर्ति थी एक सिपाही की मूर्ति लेकिन साथ ही वो एक संत की मूर्ति भी थी उस मूर्ति के एक हाथ में थी तलवार नंगी और उस तलवार की चमक उस मूर्ति के आधे चेहरे पर पड़ रही थी और वो आधा चेहरा ऐसा मालूम पड़ता था जिसे अर्जुन का चेहरा रहा हो जैसे तलवार की चमक थी वैसा ही वो आधा चेहरा जिस जिसमें तलवार चमक रही थी वो आधा चेहरा भी उतना ही चमक से भरा हुआ था उतने ही सौरी से उतने ही ओज से उतने ही वीर्य से और दूसरे हाथ में उस मूर्ति के एक दीया था और दिए की ज्योति की चमक चेहरे के दूसरे हिस्से पर पड़ती थी वो दूसरा हिस्सा बिल्कुल ही दूसरा था वो चेहरा ऐसा मालूम पड़ता था जैसा बुद्ध का रहा हो, इतना शांत इतना मौन इतना करुणा से भरा हुआ और वो एक ही आदमी का चेहरा था और एक हाथ में तलवार और एक हाथ में दिया वो मेरे मित्र पूछने लगे मैं समझाना ही एक ऐसा आदमी मैंने कहा इसी आदमी की तलाश में दुनिया है हमेशा से एक ऐसा आदमी चाहिए जो तलवार की तरह अडिक भी हो जो तलवार की तरह ओज से भी भरा हो समय पड़ने पर जो तलवार बन जाए लेकिन उस आदमी के भीतर शांति का और करुणा का दिया भी हो जिस आदमी के भीतर करुणा का और शांति का और प्रेम का दिया है उसके हाथ में तलवार खतरनाक नहीं है उसके हाथ में तलवार भी मंगल सिद्ध होगी और जिस आदमी के भीतर क्रोध और घृणा का अंधकार है उसके हाथ में तलवार भी ना हो एक छोटा सा कंकड़ भी खतरनाक सिद्ध होने वाला है आदमी भीतर कैसा है अगर अशांत है तो उसके हाथ की शक्ति शैतान बन जाएगी और अगर भीतर आदमी शांत है तो उसके हाथ की शक्ति सदा से भगवान के चरणों में समर्पित रही है नहीं उस घबराने की जरूरत नहीं है कि आप शांत हो जाएंगे तो आप निर्वीरि नहीं हो जाएंगे शांत होने से वीर और ओजस बढ़ता है कम नहीं होता लेकिन एक फर्क पड़ जाता है शांत आदमी का सारा ओज, सारी शक्ति सत्य के पक्ष में खड़ी होती है असत्य के पक्ष में नहीं शांत आदमी का सारा व्यक्तित्व धर्म के लिए समर्पित होता है अधर्म के लिए नहीं शांत आदमी का जो कुछ है वो सब परमात्मा के लिए समर्पित वो युद्ध में भी जा सकता है तो भी वो प्रार्थना पूर्ण हृदय से ही जाएगा और अशांत आदमी मंदिर में भी जाता है तो प्रार्थना पूर्ण हृदय से नहीं ये फर्क समझ लेना जरूरी है शांत आदमी युद्ध के मैदान पर भी प्रेयरफुल होगा वो प्रार्थना से भरा होगा वो जिनसे युद्ध में खड़ा होना पड़ा है उस मजबूरी में एक नेसेसरी ईविल की तरह एक आवश्यक बुराई की तरह वो उनके प्रति भी परमात्मा से प्रार्थना से ही भरा हुआ होगा वो उनकी सद्बुद्धि और मंगल के लिए भी प्रार्थना करता होगा उसके हाथ में तलवार होगी लेकिन हृदय में प्रार्थना होगी और अशांत आदमी मंदिर में माला लेके बैठा है तो भी उसके मन में सबके मंगल की कोई कामना नहीं वो माला लिए बैठा है लेकिन उसके भीतर उसके भीतर जो चल रहा है उसमें प्रार्थना जैसा कुछ भी नहीं है प्रेम जैसा कुछ भी नहीं नहीं, इससे बहुत भ्रांति में पड़ जाने की जरूरत नहीं है कि हाथ में क्या है सवाल हमेशा यह है कि भीतर क्या है शांत मनुष्य चाहिए और शांत मनुष्यों के हाथ में शक्ति का कभी भी दुरूपयोग नहीं हो सकता शांत मनुष्यों के हाथ में शक्ति पहुंच जाए तो शायद बहुत जल्दी एक ऐसी दुनिया भी बन जाए जहां शक्ति के उपयोग की जरूरत भी न रह जाए प्रेम और शांति हो तो राष्ट्र मिट जाएंगे जातियां मिट जाएंगी वर्ग मिट जाएंगे प्रेम नहीं है इसलिए सारी समस्या है एक मित्र पूछे हैं कि शुभ करने के लिए भी तो अहंकार की जरूरत होती है अगर अहंकार नहीं रह जाएगा तब तो शुभ भी कोई नहीं करेगा उन्हें पता नहीं उन्हें पता नहीं कि जब तक अहंकार है तब तक कोई शुभ करने का विचार ही कर सकता है कर कभी नहीं पाता और जब तक अहंकार है तब तक शुभ किया भी जाए तो अंततः अशुभ ही सिद्ध होता है शुभ सिद्ध नहीं होता वो अहंकार इतना बड़ा जहर है कि उसके साथ शुभ हमेशा सा विकृत हो जाएगा कभी भी अहंकार के साथ शुभ सफल नहीं हो सकता ये ऐसे ही है जैसे मटकी भर दूध में एक छोटी सी बूंद भर जहर डाल दी जाए और कोई कहे कि इतने से जहर से क्या फर्क पड़ता है नहीं वो उतना सा जहर उस पूरे मटकी को जहर बना देगा अहंकार तो पायसन है अहंकार तो जहर है वो कितने ही बड़े शुभ में लगाया जाए वो शुभ भी पूरा पायसनस और जहरीला हो जाएगा दुनिया में बहुत शुभ किए गए हैं लेकिन दुनिया शुभ नहीं हो पाई इसीलिए कि उन शुभ कार्यों के पीछे भी अहंकार खड़ा है उन शुभ कार्यों के पीछे भी अशुभ की शक्ति खड़ी हुई है अहंकार कभी भी शुभ नहीं कर सकता है सच तो यह है कि जब अहंकार नहीं रह जाता तब जो भी कार्य होते हैं वे सभी शुभ होते हैं लेकिन वे मित्र पूछते हैं कि अहंकार नहीं रह जाएगा तब तो कार्य ही बंद हो जाएंगे नहीं ये किसने कहा अहंकार नहीं रह जाएगा तो कारी होंगे सिर्फ अशुभकारी बंद हो जाएंगे अहंकार जब तक है तब तक अशुभकारी होंगे शुभकारी नहीं हो सकेंगे अहंकार के मिटते ही व्यक्ति के भीतर क्या घटना घटती जैसे ही अहंकार मिटता है उसका यह भाव चला जाता है कि मैं करने वाला हूं मैं करता हूं फिर एक नए भाव का उदय होता है कि मैं तो हूं ही नहीं परमात्मा ही है वही कर रहा है वही करवा रहा है। फिर वो व्यक्ति काम करता है तो ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं ऐसे करता है कि वह करवा रहा है फिर वो काम करता है तो ऐसे नहीं कि मैं हूं उस काम के पीछे नहीं वही है परमात्मा है सर्व है कबीर कहते थे जब से मिट गया मैं तब से मैं एक बांस की पोंगरी हो गया गीत उसके हैं सिर्फ मुझसे बहते हैं लोग समझते हैं कि मैं गा रहा हूं एक आदमी बांसुरी पर गीत गा रहा है बांसुरी को भ्रम हो सकता है कि मैं गा रही हूं बांसुरी सिर्फ बांस की पोंगरी नहीं है उसमें कुछ सिर्फ एक पैसेज एक मार्ग है जिससे गीत बहता है और प्रकट हो जाता है कबीर कहते थे जब से मिट गया मैं तब से मैं एक बांस की पोंगरी हो गया अब गीत तेरे हैं और लोग समझते हैं कि मैं गा रहा हूं अहंकार मिट जाता है तो हमारे जीवन के केंद्र पर परमात्मा बैठ जाता है फिर वही करता है और वो जो भी करता है अशुभ कैसे हो सकता है अशुभ करता हूं मैं और जिस दिन मैं मिट जाएगा उस दिन जो भी होता है वो सभी शुभ है शुभ की परिभाषा ही ऐसी की जा सकती है और की जानी चाहिए वो कारी शुभ है जिसके पीछे अहंकार नहीं है वो कारी अशुभ है जिसके पीछे अहंकार एक आदमी मंदिर बनाता है लगता है कि शुभ कार्य हो रहा है मंदिर बनाया जा रहा है फिर वो मंदिर की छाती पर अपना नाम खोद देता है बनाने वाले का फिर वो मंदिर जहर हो जाता है इसलिए तो दुनिया में इतने प्रकार के मंदिर हैं अगर निर अहंकार लोगों ने मंदिर बनाए होते तो सभी मंदिर एक प्रकार के होते मस्जिद मंदिर गिरजा, गुरुद्वारा कैसे हो सकते थे परमात्मा के मंदिर बहुत प्रकार के हो सकते वे सब टेम्पल्स ऑफ गॉड होते परमात्मा के मंदिर होते चाहे उनकी शक्ल कोई भी होती और दीवारें कैसी ही बनाई गई होती और के कैसे ही निकाले गए होते और मीनारें लगाई गई होती या गुंबद उठाए गए होते या कलश चढ़ाए गए होते वो सब मंदिर होते परमात्मा को समर्पित लेकिन नहीं परमात्मा का मंदिर पृथ्वी पर आज तक नहीं बन सका सब मंदिर आदमियों के हैं इसलिए एक मंदिर हिंदुओं का है एक मुसलमानों का है एक ईसाइयों का है एक जैनियों का है परमात्मा का मंदिर एक भी नहीं क्योंकि परमात्मा के मंदिर के साथ कोई नाम कोई विशेषण नहीं हो सकता वो सिर्फ मंदिर होगा अब तक मंदिर नहीं बन पाया दुनिया में क्योंकि मंदिर बनाने के पीछे अहंकार खड़ा है और तब मंदिर से शुभ फलित नहीं हुआ मंदिर और मस्जिदों ने लड़ाया आदमी को मंदिरों मस्जिदों पर खून बहा मंदिरों और मस्जिदों पर जितनी हत्याएं हुई आज तक उतनी शराब घरों पर भी नहीं हुई हैं चोरी के जुआ को अड्डों पर नहीं हुई है अगर हिसाब ही लगाना हो तो चोरी जुआ और शराब घर के अड्डे मंदिरों और मस्जिदों से ज्यादा पुण्यकारी साबित हुए उन पर आज तक न इतनी हत्या हुई है न इतनी दुश्मनी हुई है न इतनी गोलियां बंदूके चली है न छुरे भोंके गए न स्त्रियों की इज्जत लूटी गई है न बच्चों के कत्ल किए गए नहीं आज तक अगर हिसाब लगाना हो कामों का तो सारे मंदिर हार जाएंगे जुआ घरों के सामने भी ये अजीब सी बात है लेकिन आदमी को मधुशाला ने भी शराब घर ने भी नहीं लड़ाया इतना जितना मंदिरों और मस्जिदों ने लड़ाया शराब ने भी मनुष्य को इतना पागल नहीं किया जितना मंदिरों और मस्जिदों ने किया और बनाया था जिन्होंने इनको वो शुभ कार्य कर रहे थे और फलित अशुभ हुआ पीछे अहंकार था अहंकार मंदिर के भी पीछे हो तो मंदिर सैतान का घर हो जाता है भगवान का नहीं हो पाता शुभ के नाम पर क्या क्या नहीं हुआ है लेकिन उसके परिणाम क्या हुए उसके उससे निकला क्या है जगत में अगर हम जीवन में चारों तरफ आंख फेर कर देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि अशुभ करने वाले लोगों की बजाय शुभ करने वाले लोगों ने हमें बहुत गड्ढे में और खतरे में डाला और कारण उसका है कि पीछे है अहंकार शुभ तो सिर्फ खोल है शुभ तो सिर्फ आड़ है अच्छे काम की तो सिर्फ बातचीत है पीछे तो वो अहंकार खड़ा हुआ है जब एक आदमी कहता है हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है तो ये भूल के भी मत समझना को उसे हिंदू धर्म से कोई भी मतलब जब वो कह रहा है हिंदू धर्म सबसे महान धर्म है तो वो घूम फिर के ये कह रहा है कि मैं सबसे महान मनुष्य हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं मैंने सुना है पेरिस के विश्वविद्यालय में एक अध्यापक था और उस अध्यापक ने एक दिन अपनी कक्षा में आकर कहा वो दर्शन शास्त्र का अध्यापक फिलोसफी का प्रोफेसर उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ उसके विद्यार्थी हंसने लगे और उन्होंने कहा क्या आप पागल हो गए हैं या आप कैसे कह सकते हैं उसने कहा न केवल मैं कहता हूँ मैं सिद्ध कर सकता हूँ वो उठा और अपनी छड़ी को उठाकर उसने दुनिया के नक्शे पर रखा और कहा उन विद्यार्थियों से कि मैं पूछता हूं तुमसे इस बड़ी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश कौन सा है वे बच्चे सभी फरासी सी थे उन्होंने कहा फ्रांस उसने कहा चलो एक बात तय हो गई अब सारी दुनिया का सवाल खत्म फ्रांस सर्वश्रेष्ठ है ये तुम मानते हो उन्होंने कहा मानते उसने पूछा मैं तुमसे पूछता हूं कि फ्रांस में सर्वश्रेष्ठ नगर कौन सा है वे सारे बच्चे पेरिस के बच्चे थे और पेरिस के विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उन्होंने कहा पेरिस इसमें क्या शक की बात तो उस प्रोफेसर ने कहा कि तब सिद्ध हो गया कि पेरिस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर है फ्रांस सर्वश्रेष्ठ देश सर्वश्रेष्ठ देश का जो सर्वश्रेष्ठ नगर है वो सारी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नगर हो गया उसने कहा बात खत्म अब फ्रांस की अब रह गया पेरिस मैं तुमसे पूछता हूं कि पेरिस में सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है सारे बच्चों ने कहा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय विद्या का केंद्र विद्या का मंदिर यही श्रेष्ठतम है उस प्रोफेशन ने कहा तब पेरिस भी खत्म रह गया विश्वविद्यालय और मैं तुमसे पूछता हूं इस विश्वविद्यालय में सर्वश्रेष्ठ विषय कौन सा है सब्जेक्ट कौन सा उन बच्चों ने कहा फिलोसॉफी क्योंकि वो सभी दर्शनशास्त्र के बच्चे थे उसने कहा चलो ये भी खत्म और मैं तुमसे पूछता हूं कि फिलोसॉफी विभाग का अध्यक्ष कौन है उन बच्चों ने कहा वो तो आप ही हैं उसने कहा तब कर्तव्य सिद्ध होता है कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हूं इतनी लॉन्ग रूट इतना लंबा रास्ता आदमी अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए लेता है कहता है भारत भारत सबसे महान देश है पीछे घूम फिर के पता लगाइएगा तो पता चलेगा चूंकि ये सज्जन भूल से भारत में पैदा हो गए ये ये कहने के लिए कि मैं बहुत महान हूं भारत तक को महान बनाए दे रहे हिंदू धर्म महान है मुसलमान धर्म महान है इस्लाम महान है ये सब अहंकार की घोषणाएं हैं लेकिन ये घोषणाएं बड़ी शुभ सकल लेके आती है वो कहती मातृभूमि मदरलैंड और पीछे बैठा है सिर्फ अहंकार और कुछ भी नहीं लेकिन मातृभूमि शब्द दो धोखे खड़ा कर देता लगता है कि कितना अच्छा आदमी है मातृभूमि की बात कर रहा है मदरलैंड की बात कर रहा है और आपको पता है ये मदरलैंड और फादरलैंड की बात करने वाले लोग बड़े सीरियस ये बहुत उपद्रवी हिटलर भी कहता है फादरलैंड जर्मनी हमारी पृथ्वूमि यह हमारा पितृदेश स्टेलिन भी वही कहता है मोसोमी भी वही कहता है तोजो भी वही कहता है दुनिया के सब पागल यही कहते हैं मेरी मातृभूमि और हमको लगता है कि बड़ी ऊंची और अच्छी बात कह रहे हैं और खतरे में हमको उतार देते हैं वो तत्म खतरे में उतार देते हैं अहंकार जहां है वहां शुभ असंभव है लेकिन शुभ के वस्त्र ओढ़े जा सकते हैं और वस्त्र धोखा दे देते हैं और स्मरण रखना चाहिए कि दुनिया में जितनी बेईमानी है वो हमेशा ईमानदारी के वस्त्र पहन के आती है दुनिया में जितना असत्य है वो हमेशा सत्य के कपड़ों में छिपा रहता है दुनिया में जितना अधर्म है वो हमेशा धर्म के तीखा तिलक लगा के प्रकट होता है दुनिया में जितना पाप है वो हमेशा पुण्य की शब्दावली में अपने को छिपाता है और ढांकता है मैंने सुना है दुनिया बनी और परमात्मा ने सौंदर्य की देवी और कुरूपता की देवी को बनाया वे दोनों पृथ्वी पर उतरती थीं। वे एक सरोवर के किनारे उतरी होंगी धूल भर गई होगी आकाश से पृथ्वी तक आने में उन्होंने अपने वस्त्र सरोवर के किनारे रखे और वे सरोवर में स्नान करने उतर गए। जब सुंदरता की देवी नहाने लगी नग्न होकर और थोड़े गहरे पानी में चली गई तब तो उस कुरूबिता की देवी ने बाहर निकल के जल्दी से सुन्दरता की देवी के वस्त्र पहने और दौड़ना शुरू कर दिए सुंदरता की देवी ने देखा अरे वो कुरूपता की देवी तो भाग गई है और उसके वस्त्र भी ले गई वो बाहर निकली लेकिन वो नग्न थी और सुबह होने लगी और लोग आने लगे अब मजबूरी थी वो क्रूपता के वस्त्र पड़े थे और कुछ भी न था उसने वो क्रूपता के वस्त्र ही पहने कि जब तक वो न मिल जाए क्रूपता की देवी तब तक इन्हीं से काम चला लू वो उन वस्त्रों को पहन के दौड़ी उसके पीछे सुनते हैं वो अब तक दौड़ रही लेकिन वो वस्त्र बदल नहीं पाए वो नहीं बदल पाएगी कुरूपता सदा सौंदर्य का वेश लिए रहती है अधर्म सदा धर्म की बातें करता रहता है शैतान सदा मंदिरों में पुजारी होकर भर्ती हो जाते हैं शुभ का नाम होता है पीछे अहंकार होता है तो कभी शुभ फलित नहीं होता लेकिन यह सच है कि चूंकि गलत चीजों के पास अपने पैर नहीं होते हैं इसलिए हमेशा पैर उन्हें उधार मांगने पड़ते हैं अहंकार को भी अगर अपनी घोषणा करनी हो तो उसे किसी शुभकारी के पीछे खड़े होकर घोषणा करनी पड़ती सीधे अहंकार की घोषणा को कौन सुनेगा कौन मानेगा तो अहंकार कहता है कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा भगवान का मंदिर अहंकार कहता है मैं समाज की सेवा करूंगा अहंकार कहता है कि मैं दरिद्रों को भगवान मानता हूं दरिद्र नारायण मानता हूं मैं उनके पैर धोऊंगा अहंकार खोजता है अच्छे अच्छे शब्द अच्छा अच्छा ढंग और पीछे स्वयं खड़ा हो जाता है और प्रतिष्ठित होता है सारा शुभकारी अहंकार के कारण पाखंड हो गया नहीं इस भूल में भूल के भी मत पर जाना कि अहंकार के रहते शुभकारी हो सकता है रह गई दूसरी बात कि अहंकार के चले जाने पर हम कुछ करेंगे क्या नहीं आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आप तो गए अहंकार ही तो आप थे आप गए आप कुछ नहीं करेंगे लेकिन कुछ होगा और वो होना आपसे नहीं होगा वो होना परमात्मा से होगा सारा जगत चल रहा है और आदमी सोचता है कि सिर्फ अहंकार की वजह से मैं चल रहा हूं आप पैदा हुए तो आपके अहंकार ने आपके पैदा होने में कौन सा हाथ बटाया आप बच्चे थे जवान हो गए आप खाना खाते हैं खाना पसता है खून बन जाता है रग से में पहुंच जाता है वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर खाने को पचाने के लिए हम कोई मशीन बिठाएं तो इतना बड़ा कारखाना बनाना होगा और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी और एक आदमी चुपचाप दिन रात खाना पचाता है खून बनाता है और कुछ पता भी नहीं चलता कहीं कोई शोरगुल भी नहीं फैक्ट्री की कोई आवाज भी नहीं उस आदमी को भी पता नहीं चलता कि रोटी कब खून बन गई कैसे खून बन गई आप बनाते हैं खून रोटी से गले के नीचे क्या होता है आपको कुछ भी पता नहीं आदमी की चौका और आदमी का पाक शास्त्र गले के नीचे नहीं जाता बस वहीं तक काम चलता है फिर नीचे क्या होता है उसका हमें कुछ भी पता नहीं जैसे वृक्ष की जड़े जमीन के नीचे अंधकार में चुपचाप काम करती रहती हैं वैसा ही मनुष्य का पूरा व्यक्तित्व चुपचाप काम कर रहा है सब हो रहा है लेकिन अहंकार बीच बीच में कहता है कि मैं ये कर रहा हूं मैं ये कर रहा हूं जहां जहां वो जोड़ देता है कि मैं ये कर रहा हूं वहीं अशुभ की छाया पड़ जाती जहां अहंकार की छाया पड़ती वहीं जहर फैल जाता नहीं बुद्ध या महावीर जैसे लोग निष्क्रिय नहीं हो जाते बल्कि साधारण लोगों से ज्यादा सक्रिय हो जाते लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हम कुछ कर रहे हैं उन्हें लगता है कि हो रहा है डुंग का ख्याल नहीं रह जाता हैपनिंग का ख्याल आ जाता है चीजें हो रही हैं कर की नहीं जा रही कर नहीं रहे हैं हवाएं चल रही हैं समुद्र गर्जन कर रहा है चांद आकाश से अमृत बरसा रहा है ये सब हो रहा है जब मनुष्य का अहंकार चला जाता है तब ऐसे ही सहज उससे भी सब होता है और ऐसा सहज जो होना है वही शुभ है वही मंगलदाई, वही कल्याण है एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान में पूछते हैं हम मैं कौन हूं तो उत्तर तो कोई नहीं आता लेकिन मन शांत हो जाता है मन जब पूर्ण शांत हो जाएगा तब उत्तर आएगा और मन की शांति से जल्दी राजी मत हो जाना पूछना मत छोड़ देना होने दे मन को शांत और पूछते ही चले जाएं पूछते ही चले जाएं मन गहरे से गहरा शांत होता चला जाएगा और आप अपनी जिज्ञासा को और गहरा और तीव्र करते चले जाएं। जिज्ञासा इतनी तीव्र हो जाए कि उसके आगे और जिज्ञासा करने का कोई उपाय न हो सारी शक्ति संलग्न हो जाए तब एक विस्फोट की तरह मन परिपूर्ण शांत हो जाएगा इतना शांत हो जाएगा कि आप पूछना भी चाहेंगे और फिर प्रश्न नहीं पूछा जा सकेगा शब्द भी नहीं बनाया जा सकेगा विचार भी नहीं उठाया जा सकेगा इतनी शांति जब भीतर आ जाएगी कि आप पूछना चाहें कि मैं कौन हूं असमर्थ हो जाएंगे नहीं पूछ सकेंगे ये शब्द भी उस शांति में नहीं उठ सकेगा तब उत्तर उत्तर भीतर है उत्तर सदा भीतर है ये कैसे हो सकता है कि हम हैं और हमें यह भी पता ना हो कि हम कौन हैं हम और यह भी पता ना हो कि हम कौन हैं यह कैसे हो सकता है ये तो असंभव है हम जानते होंगे किसी गहरे तल पर कि हम कौन हैं और अगर हम ही ना जानते होंगे गहरे तल पर तो फिर तो जानने का कोई उपाय नहीं फिर कोई और कैसे जानता होगा फिर और कोई कैसे जानेगा अगर मैं ही नहीं जान सकूंगा कि मैं कौन लेकिन बहुत गहरे में बहुत गहरे में छुपा है वो राज वो सीक्रेट बहुत गहरे में समुद्रों की गहराइया बहुत कम है वे कहते हैं पैसिफिक कोई पांच मील गहरा है वहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती ये हमारा सागर भी कोई कम गहरा नहीं वो भी कोई तीन साढ़े तीन मील तक गहराई पर है वहां भी सूरज की किरण नहीं पहुंचती लेकिन यह गहराइया कुछ भी नहीं इनसे भी गहरी जगह है हमारे भीतर और वहां तक प्रश्न को पहुंचाना है सागर तो आखिर पानी है कितना गहरा हो सकता है बेचारा मनुष्य है चैतन्य कॉन्सियसनेस चेतना का सागर है वो कितना गहरा हो सकता है अतल गहराई है वहां चेतना की उस अतल गहराई तक ले जाना है प्रश्न को गहरे गहरे गहरे उतारते चले जाना है उस प्रश्न को गहरे खड्ड में जब आखिरी जगह पहुंच जाएगा प्रश्न तो तीर की तरह वो उस जगह को छेद देगा जहां छिपा है राज और वो राज बहना शुरू हो जाएगा ऊपर की तरफ निश्चित ही जाना जा सकता है कि कौन हूं मैं लेकिन बहुत मजे है उस जानने के भी पूछना तो हम यही शुरू करते हैं कि मैं कौन हूं लेकिन जब आप जानेंगे तो आप पाएंगे मैं तो हूं ही नहीं कुछ और ही इस भूल में मत रहना कि पता चल जाएगा कि मैं राधा कृष्ण हूं मैं फला आदमी हूं कि मैं दुकानदार हूं कपड़े का कि मैं किराने का दुकानदार हूं कि मैं फला दफ्तर में क्लर्क हूं ये उत्तर नहीं आने वाला है उत्तर तो आएगा और पता चलेगा मैं तो हूं ही नहीं कुछ और ही है जिसको मैं के कारण में देख ही नहीं पाता था है कुछ अस्तित्व एग्जिस्टेंस आत्मा परमात्मा ये सब उसी के नाम है जो है लेकिन वो जो है वो आएगा तभी जब मैं पूछता ही चला जाऊं पूछता ही चला जाऊं इतना पूछूं कि पूछना भी समाप्त हो जाए और शून्य खड़ा हो जाए उसी शून्य में पता चलेगा कि कौन हूं मैं पता चलेगा मैं तो हूं ही नहीं वही है परमात्मा है और उस उत्तर तक जाने के लिए गहरी खुदाई करनी जरूरी है वो मैं कौन हूं तो कुदाली है उससे खोदते चले जाना है खोदते चले जाना है गहरे से गहरे खोदते चले जाना अथक जब तक कि खोदने को कुछ आगे बचे तब तक खोदते ही चले जाना जिस दिन आ जाएगा जल स्रोत कुदाली गिर जाएगी अपने आप प्रश्न गिर जाएगा लेकिन छोटी मोटी शांति से तृप्त नहीं हो जाना है यह ध्यान रहे शांति के भी बहुत तल हैं जो छोटी मोटी शांति से तृप्त हो जाता है वो परम शांति को अनुभव नहीं कर पाता तो अगर आप थोड़े बहुत प्रयोग किए ध्यान के तो जरूर शांति आएगी एक तरह का साइलेंस आएगा एक तरह की आनंद की झलक आएगी लेकिन रुक मत जाना रुकना नहीं है वहां क्योंकि जब तक शांति का पता चलता है तब तक जानना आपकी भीतर अभी अशांति भी मौजूद है क्योंकि शांति का बोध बिना अशांति के नहीं हो सकता जिस आदमी को प्रकाश दिखाई पड़ता है उसका मतलब है कि अभी उसे अंधेरा भी दिखाई पड़ रहा होगा शांति का अनुभव तभी तक होता है जब तक अशांति भीतर मौजूद रहेगी जब शांति परिपूर्ण हो जाएगी तो शांति का भी पता नहीं चलेगा कि मैं शांत हूं आदमी को स्वास्थ्य का भी पता तभी तक चलता है जब तक बीमारी पीछे लगी हो जब बीमारी बिल्कुल न रह जाए तो स्वास्थ्य का भी पता नहीं चलता कि मैं स्वस्थ हूं आप हैरान होंगे पता हमेशा बीमारी का चलता है स्वास्थ्य का कोई पता चलता है बीमारी होती तो पता चलता है कि स्वास्थ्य गड़बड़ है स्वास्थ्य अगर पूरा हो तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं स्वस्थ हूं यह भाव बीमार आदमी को पैदा होता है कि मैं स्वस्थ हूं स्वस्थ आदमी को पता ही नहीं चलता कि मैं स्वस्थ पूर्ण शांति जब आएगी तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं शांत हूं क्योंकि अशांति ही खत्म हो गई तो पता कैसे चलेगा इस स्कूल में मास्टर लिखता है काले तख्ते पर सफेद लकीरों से लिखता है सफेद दीवाल पर नहीं लिखता सफेद दीवाल पर लिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा काले तख्ते पर लिखना पड़ता है सफेद लकीरों से तो सफेद लकीरें दिखाई पड़ती जब तक भीतर अशांति का काला पर्दा है तब तक, तक थोड़ी बहुत शांति आएगी तो दिखाई पड़ेगी अशांति के काले तख्ते पर शांति की सफेद रेखाएं दिखाई पड़ेंगी काले घनघोर बादलों में बिजली चमकती हुई दिखाई पड़ती लेकिन जब पीछे का तख्ता पूरा ही गिर जाएगा तो कहा दिखाई पड़ेगी शांति कहा दिखाई पड़ेंगे सफेद अक्षर नहीं उस तल पर जहां पूरी शांति है शांति का भी पता नहीं इतनी अशांति भी वहां नहीं है कि पता चले कि मैं शांत हूं ये पता चलना कि मैं शांत हूं अशांत चित्त का हिस्सा है ये अशांत चित्त का ही अनुभव है वहां तो ये अनुभव भी नहीं रह जाता जहां पूर्ण विराम है वहां कोई अनुभव भी नहीं है वहां कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। वहां तो कुछ है जो बस है उस तक पहुंचना है इसलिए छोटी मोटी शांति से तृप्त नहीं हो जाना धार्मिक लोग जिन्हें हम कहते हैं वे बड़ी छोटी मोटी शांति से तृप्त हो जाते हैं एक आदमी माला फेर लेता है एक आदमी राम राम जप लेता है एक आदमी कुछ कर लेता है थोड़ा सा थोड़ा सा मन हल्का लगता है शांत लगता है फिर निश्चिंत हो जाता है कि चलो हो गई उपलब्धि पहुंच गए परमात्मा तक इतना सस्ता नहीं है परमात्मा तक पहुंच जाना बड़ी अनंत यात्रा है इथर्नल जर्नी है बहुत अंतहीन यात्रा है वहां प्रारंभ है अंत है, उस पर हर शांति के तल पर फिर खोज करनी है और उस क्षण तक खोज करते चले जाना है जहां शांति का भी पता नहीं रह जाए रामकृष्ण कहते थे एक सागर के किनारे जैसे हम इकट्ठे हो गए एक बार एक मेला लगा सागर का तट और बहुत भीड़ और बड़ा मेला दो नमक के पुतले गांव में निवास करते थे गांव गांव में नमक के पुतले निवास करते हैं ऐसे तो हर आदमी नमक का पुतला ही है वो दोनों नमक के पुतले भी उस मेले में चले गए अब मेलों में कोई अच्छे आदमी जाते नमक के पुतले ही जाते चले गए वो दोनों मेलों में वहां भीड़ भाड़ समुद्र के किनारे खड़े हो गए कई लोग सोचते थे पूछते थे समुद्र कितना गहरा है? नमक के पुतलों को जोश चढ़ गया जितना कच्चा पुतला होता है उतनी जल्दी जोश में आ जाता है वो नमक के पुतले बोले कि ठहरो क्या बकवास करते हो क्या खोजबीन करते हो हम कूद के अभी जाते हैं और पता लगा एक नमक का पुतला कूद फिर भीड़ इकट्ठी हो गई वहां वो राह देखने लगे कि लौटो लौटो लेकिन उसका कोई पता न चले वो लौटे ही नहीं अब नमक का पुतला सागर में जाए तो लौटे कैसे वो तो गया गया गया और बिल्कुल गया हो गया नीचे तो पहुंच ही नहीं पाया पिघला और खो गया थाए तो मिली नहीं था के पहले खुद ही मिट गया अबे बहुत प्रतीक्षा करते रहे बहुत प्रतीक्षा की उन्होंने फिर मेला उजड़ गया फिर लोग घर घर चले गए और सोचते ही चले गए कि नमक के पुतले का क्या हुआ वो लौटा नहीं क्या मर गया कहा खो कहा गया नमक का पुतला सागर में खोजने जाएगा तो लौटेगा बचकर आदमी परमात्मा में खोजने जाएगा तो लौटेगा बचकर जैसे नमक से बना है सागर उसका ही पुतला है फिर सागर में गिरा फिर नमक खो गया आदमी बना है परमात्मा से गया खोजने खो गया कहां शांति कहां अशांति गया स्वयं भी गया कबीर कहते थे खोजत खोजत रि सखी रहा कबीर हिराई खोजने गया था सखी खोजने गया था परमात्मा को लेकिन खोजमोज तो कुछ ना हुई कबीर ही खो गया गया था खोजने खो गया खुद और फिर बड़ी मुश्किल हो गई बूंद समानी समुद्र में सुकत हेरी जाए। अब वो बूंद गिर गई समुद्र में वो कबीर की बूंद गिर गई परमात्मा में अब कहां खोजो उसे कि वो बूंद कहां गई कबीर पहले ये गाते थे बार बार ये दो पंथियां हेरथेर थे हे सखी रहा कबीर हिराई बूंद समानी समुद्र में शोक हेरी जायी फिर कुछ वर्षों के बाद उन्होंने थोड़ी बदलावट कर दी और बड़ी अद्भुत थी पहली पंति तो वही रही वो वही गाते रहे कि हेरत हेरत री सखी रह कबीर हेराई दूसरी पंक्ति उन्हें बदल दी पहले वो कहते थे बुंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए, फिर बाद में कहने लगे समुन्द समाना बुंद में सोकत हेरी जाए वो समुद्र ही बूंद में समा गया आप तो और मुश्किल हो गई बूंद समुद्र में गिर गई थी तो कभी कल्प कल्प में खोज भी सकते थे लेकिन ये तो और मुश्किल हो गई पहले तो पता चला था कि बूंद समुद्र में गिर गई बाद में पता चला ये तो बड़ी उलझन हो गई बूंद में ही समुद्र गिर गए अब तो बहुत मुश्किल हो गई अब कैसे खोजा जाए खो गया कबीर खोजते खोजते जो भी खोजने जाता है खो जाता है नहीं बचता मैं वहां नहीं बचती शांति नहीं बचता आनंद नहीं बचता कुछ फिर जो बच रहता है वही है सत्य वही है परमात्मा वही है प्रभु और बहुत से प्रश्न हैं। अब उन पर बात संभव नहीं हो सकेगी क्योंकि कल सुबह भी तीसरे द्वार पर बात करनी है और रात चौथे द्वार पर अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे थोड़े थोड़े हट जाए थोड़े थोड़े एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूर हो जाएं। नहीं बातचीत जरा भी नहीं कोई किसी को छूता हुआ न बैठे इतनी बड़ी जगह है लेकिन हमारा छोटी छोटी जगह में बैठने का मन ऐसा हो गया है हमेशा का बना हुआ कि फैलने का मन ही नहीं होता फैलाओ कि थोड़ा दूर हट जाएं, थोड़े दूर हो जाएं। कोई किसी को छूता न रहे ये ख्याल रहे इतनी प्यारी रात इसमें जरूर बहुत गहरे जाना चाहिए आप नहीं गहरे गए तो रात क्या कहेगी समुद्र क्या कहेगा सरु के वृक्ष क्या सोचेंगे कि कैसे थे लोग ऐसी थी बढ़िया रात ऐसा था चांद और जरा भी भीतर ना गए सबसे पहले शरीर को आराम से बिठा लें फिर आंख बंद करनी हो तो बंद कर लें आधी खोलनी हो तो आधी खोलें जैसा मन हो शांत बैठ जाए फिर मैं सुझाव देता हूं मेरे सुझाव के साथ अनुभव करें अनुभव करें शरीर स्थिर हो रहा है और बिल्कुल ढीला छोड़ते जाए अनुभव के साथ ही शरीर को जैसे शरीर में कोई प्राण ही नहीं छोड़ दें बिल्कुल छोड़ दें शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है छोड़ दें अपने को पकड़े रखने की जरूरत क्या है संभाल लेगा परमात्मा शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है इतनी शांत रात है छोड़ दें शरीर भी पिघल जाए और हो जाए चांदनी के साथ एक शरीर शिथिल हो रहा है शरीर शिथिल हो रहा है छोड़ दें मिट जाने दें चांदनी के साथ हो जाने दें एक शरीर शिथिल हो रहा है शरीर बिल्कुल शिथिल और शांत होता जा जैसे हो ही नहीं कहां है शरीर जैसे है ही नहीं शरीर शिथिल हो गया शरीर शिथिल हो गए श्वास भी छोड़ दें, आए अपने से जाए अपने से न लें न छोड़े हो जाएगी भीमे अपने आ, श्वास शांत और शिथिल हो रही है श्वास शांत और शिथिल हो रही श्वास भी शांत होती जा रही श्वास शांत हो रही श्वास शांत हो रही श्वास शांत हो रही श्वास भी हो गई शांत श्वास भी हो गई मौन मन भी शांत हो रहा है छोड़ दे मन को भी मन शांत हो रहा है मन भी शांत हो रहा है मन शांत हो रहा मन शांत मन शांत हो रहा गिर जाने दे बूंद मन की सागर में मन शांत हो रहा मन शांत हो, हो गया, सब शांत हो गए, हम भी हो गए इस तट के एक हिस्से चांद की चांदनी के साथ एक वृक्षों के साथ एक सागर के गर्जन के साथ एक मिट गए हम रह गई शांति सब शांत हो गए अब दस मिनट के लिए डूबते जाएं इस शांति में गहरे से गहरे सुनाई पड़ेगी सागर का गर्जन हवाएं वृक्षों को कपाएंगी तो सुनाई पड़ेगा सुनते रहें चुपचाप जैसे निर्जन घर में कोई आवाज गूंजती हो ऐसे हम भी हो गए खाली गूंजेगी आवाज चली जाएगी आएगी आवाज गूंजेगी भीतर चली जाएगी हम तो है नहीं घर तो खाली है एक खाली निर्जन मंदिर में आवाज गूंजती हो ऐसे दस मिनट के लिए चुपचाप सुनते रह जाएं सुने सागर चिल्लाता है सुने सागर बुलाता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते ही सुनते मन शांत हो जाए सुने सुनते ही मन शून्य होता जाएगा मन शून्य हो रहा सुनते रहें रात के सन्नाटे को हवाओं के झोंकों को सुने सागर का गर्जन भीतर तक पहुंचा है उसकी लहरें भीतर तक टकराने लगेंगी सुने सुने मन शांत हो रहा है मन गहरे शून्य में उतर रहा है सुने होता जा रहा है मन शून्य हो रहा गुंजती है आवाज लौट जाती है मन शून्य हो गए सुने कैसी शांति कैसा शून्य उतर रहा कैसी शांति उतर मन शांत हो रहा मन शांत हो रहा मन शून्य हो रहा सुनते ही सुनते मन मिट जाता है मिट गए आप रह गई रात रह गया सागर गया चा शांत शांत शांत होता जा रहा है मन शून्य हो रहा सुने सुनते रहें सुनते जाएं सुनते ही सुनते मन शांत होता जाता है शांत हो गए अब धीरे धीरे दो चार गहरी श्वास लें प्रत्येक श्वास के साथ और भी शांति जाती मालूम होगी धीरे धीरे दो चार गहरी श्वास लें प्रत्येक श्वास और भी शांत करेगी फिर धीरे धीरे आंख खोलें बाहर भी सब शांत है बाहर भी सब मौन <coughs> रात की बैठक समाप्त होगी